साथियों आज के समय में देशद्रोह की धाराएं जिस धड़ल्ले से लगा दी जा रही हैं एक न्यूज पोर्टल को सील किया गया उस पर विभिन्न धाराएं उससे जुड़े लोगों पर लगाई गई हैं व्यक्ति की आज़ादी पर सीधा सीधा हमला किया जा रहा है अब स्टेट द्वारा ऐसे वक्त में ये कविता बेहद ज़रूरी कविता हो जाती है आइए सुनते हैं वो कविता कहीं के देश द्रोही कहीं के क्यों हंसती है, दिए कस दिए क्यों हंसती है, देश द्रोही कहीं के कार्टून बनाते हो कविता गुनगुनाते हो सुना गीत गाते हो सरकार पर चुटकुले सुनाते हो पर्चे निकालते हो गड्ढे को कहते हो अंधकूप गड्ढे को कहते हो अंधकूप तुम्हारी हंसी क्यों है इतनी विद्रोह देशद्रोही द्रोही कहीं के सच का ठेका तुम्हें ने लिया है सच का ठेका तुम्हें ने लिया है अपने को क्या समझ लिया है ज्यादा भगत सिंह बनने की कोशिश मत करो ज्यादा भगत सिंह बनने की कोशिश मत करो सवाल उठाते हो नारे चिल्लाते हो बैनर टांगते हो पोस्टर लगाते हो सुना है सर उठाकर चलते हो सुना है सर उठाकर चलते हो जुलूस में निकलते हो बेकारी पर क्यों चीखे बेकारी पर क्यों चीखे राजपथ पर आवारा क्यों दिखे देशद्रोही कहीं के भूख पर चिल्लाना क्यों भूख पर चिल्लाना क्यों इतना शोर मचाना क्यों आ उह, हर दर्द दिखाना क्यों सरे आम आह वो हर दर्द दिखाना क्यों सड़क पर आना क्यों तुम्हें पता नहीं कि यह नई लोकशाही है इसमें लोगों को सड़क पर आने की मनाही है तुम्हें पता नहीं तुम्हें पता नहीं यह नई लोकशाही है इसमें लोगों को सड़क पर आने की मनाही है मेरा पहाड़ा याद क्यों नहीं है अनुसूचित धारा याद क्यों नहीं है एक तुमने क्यों तोड़ा अपना सर तुमने खुद फोड़ा तेज द्रोही कहीं के नील डाउन हो जाओ चलो चलो चलो नील डाउन हो जाओ खटो खटो खटो शीश नवाओ नील डाउन हो जाओ नील डाउन हो जाओ खटो खटो खटो शीश नवाओ हटो हटो हटो आपस में मत सटो आपस में मत सटो एकता के गीत गाते हो एकता के गीत गाते हो भाई चारा दिखाते हो बेसी इनकलाब जिंदाबाद करोगे तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे बेसी इनकलाब जिंदाबाद करोगे तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे चलो अपनी जेब झाड़ो जरा जेब तो दिखाओ चलो चलो अपनी जेब तो दिखाओ मेरी तिजोरी भर जाओ हमारा गुरगा बनना होगा नहीं तो मुर्गा बनना होगा हमारा गुर्गा बनना होगा नहीं तो मुर्गा बनना होगा हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट लिया है तुमने हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट लिया है सांस लेने का परमिशन कहाँ है चलो जीने का लाइसेंस दिखाओ अपने होने का एविडेंस लाओ नागरिकता का अपने होने का एविडेंस लाओ वरना अड़गाड़े या पागलखाने भेज दिए जाओगे देश ध्री ही कहेंगे, देश ध्री कह के